पुनः प्रवेश करते हैं गोविंद हरी हरिओम नारायण हरी हमारे ऋषि सुना हैं, जिनका पूरा नाम है आजीर गति शेप आजीर गति का अर्थ है जो धरती पर ही चले वहन तो धरती पर ही चलते हैं और सुनाशेप कहते हैं जो कुत्ते की नीन्स होए अर्थात जिसे कोई परिस्थिति कोई विषय अपने आराध्य से अलग न कर पाए जैसे कुत्ता जरा सी आहट पर मालिक के हित में फूंकने लगता है वैसे ही वो डूब के उसमें चीय हम कितना उसमें डूब पाए हैं हमारी कितनी उसमें आस्था है हम सचमुच कितना ईश्वर की राह में छुप पाए हैं और कितना हम केवल परिस्थितियों और विषांतता को ही सब कुछ मानकर जी रहे हैं सत्संग की तुला पे हमें स्वयं को तोलना होता है और जो ऐसा नहीं करते हैं वो कोई सत्संग नहीं करते हैं। और सत्संग कोई मनोरंजन नहीं होता है जीवन की कड़वी सच्चाई को जानकर अपने आप को मत कर उस सत्य के साथ जुड़कर अपने को मांझना और धोना होता है अपने रोगों का निवारण करना होता है और एक प्रत्येक ऋषि ने हमें ऐसे ही अमृत के कण दिए हैं तीसरे ऋषि में हम हो के आगे बढ़ रहे हैं तीसरे ऋषि में पहले दो ऋषि मधुचंदा जो विष से भी अमृत लाए उसे मधुचंदा कहते हैं और दूसरे थे थी मेधातिथि कर्ण ऋषि मेध का अतिथि है और अतिशय निर्मल करने वाला यह मेरा तिथिकरण का भाव है कि जिसने वेद को अपने जीवन में निर्मल करने के लिए उतारा जो सिर्फ एक आसक्त सड़ी हुई जिंदगी नहीं जी रहा है जो मनुष्य की योनि में आकर मनुष्यता को धन्य करना चाहता है जो प्रेत और पिशाच की तरह सबको नोच करके ही इसको जीवन मान करके जीना नहीं चाहता तो मनुष्य की योनि में मनुष्य ही रहना चाहता है और देवत्व की ओर बढ़ना चाहता है इस प्रकार हम तीसरे ऋषि में है और साथ में भागवत की कथा का अमृत हम ले रहे हैं वेद की ऋचाओं के स्पष्टीकरण के लिए ठीक वैसे ही जैसे कभी गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते थे आज से छह हजार वर्ष तथा तो उससे पूर्व हम उसी परिपाटी में अमृत ग्रंथों का पान कर रहे हैं महाराज परीक्षित हैं जिन्हें सात दिन में मरना है और हम सबको भी सात ही दिन में मरना है क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता होता है क्या और हम सब परीक्षा दे रहे हैं जो भी पैदा हुआ है उसे सीने से जाना होगा क्योंकि जीवन एक यात्रा का नाम है और हम सब मुसाफिर हैं जो इन सत्य से परे हट जाते हैं वे असत्य को ही सत्य मानकर जीते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भात ने मित्र ने सत्य के विषय में जानना चाहा था तो वही चर्चा कर रहे थे कि जो सत्संग नहीं करते हैं वो झूठ को ही सच मान के जीते हैं और सत्संग खाली सुनना नहीं होता है जीना होता है मनसा वाचा बाचा कर बढ़ा जहां असत आएगा वहां द्वेष आएगा वहीं लड़ाई झगड़े आएंगे वहीं तनाव आएगा और आपका मिटना शुरू हो जाएगा तप तो छदाम भर भी नहीं है पाप का तो गठर बंधा हुआ है हम उस सत्य को जान सकते हैं वो सत्य जो सृष्टि का मूल है जैसा कि हमने पूर्व की रिचाओं में पढ़ा ओम ऋतम सत्यमचा, कि जीवन का आरंभ ही सत्य से है और सत्य को दो भागों में बांटा एक सत्य और एक रित रित जो आत्मा है सत्य जो प्रकृति है और इन दोनों का प्रणय लीला है वास्तविकता है जब जब आत्मा चूंग लेता है मट्टी के ढेर को बूढ़े की राख को गंदे सड़े हुए पानी को भी तो वो आत्मा के स्पर्श से फलों में वनस्पतियों में लौटाता है ये सत्य और ऋत की लीला है और उन्ही फलों और वनस्पतियों को जो उससे पूर्व सड़ा हुआ गंदा पानी था सड़ी हुई गोबर की पांच सीजें उसे जब भोजन में जीवधारी खाते हैं मनुष्य और सभी भूत प्राणी तो वही अन्न बुना आत्मा का स्पर्श पा उनके गर्भ में नवजात शिशु बन जाता है ये सत्य और लीला है और लीला के द्वारा ही सत्य और सचराचर को प्रकट करते हैं माँ अंगूठा बनाना नहीं जानती बाप को अभी तक एक उंगली नहीं बनाने आई लेकिन उसे बड़े दम्भ है कि मेरा घर है मेरा बेटा है ये असत है तो जब तक वो सत्संग नहीं करता वो झूठ और कपट को ही सच मान के चीता है सत्संग करने का अर्थ ये नहीं कि सुन के चला जाए और आचरण से वो गंदगी ना हटाए तो ऐसे यह है कि आपने पूछा कि पवित्र होने के लिए कहा साबुन लगा के नहाना ऐसे पवित्र होना गंदगी के ढेर से दूर रहना कथा तो आप सुनाए और घूरे पर जाके बैठ गए तो क्या धुल गए क्या पवित्र हो गए तो सत्संग का अर्थ होता है अपने को मांझना धोना और फिर उतने ही पवित्र बन के रहना और मंदिर से भी बड़ा मंदिर तुम्हारा शरीर है इसमें विषयों की दुर्गंध डाल करके कीचड़ डाल के जहां बैठो उस स्थान को भी मैला मत करो और खुद भी मैले मत हो कोई सत्संग नहीं सुना है यदि फिर कुसंग में जा बैठा है मेरे पास एक कुत्ता है उसे साबुन से नहलाता हूं एकदम सफेद उजला उजला हो जाता है और थोड़ी देर में फिर नाली में घूमाता है मैं बोला तू भी सत्संगी है क्या क्या करते हैं हम लोग अरे वो तो कुत्ता है आप तो मनुष्य हो भाई क्या हमें कोई कमिटमेंट नहीं है और हम सब परीक्षित हैं इम्तहान की घड़ी है चिता की लकड़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा जो पास होगा अनंत की राह पाएगा मोक्ष का द्वार खुलेगा जो फेल होगा फिर चौरासी लाख अध्याय पढ़ने इसी प्रकृति में आएगा यह पाठ्यक्रम है सत्य और के और जो थोड़े नंबरों से रह जाएगा वो बारह योनी के बाद बारह योनि प्रायशित करने के बाद मनुष्य का रूप पाएगा तो जब भी लड़का पैदा होगा आप बरहा मनाओगे और जब भी मरेगा तेरा ही करेंगे एक दिन इस जन्म का शुद्रता का और जोड़ देंगे उसमें कि फिर वही किया इसने नहीं मानता है ये कहानी है हमारी और हमने भागवत में पढ़ी है ये आखें बोलती हैं भीतर और है बात लेकिन जिसने कसम खा रखी है कि फिर नीच लूंगा उसकी आंख कौन खोलेगा आज वही हमारी अवस्था है कि हम फिर वही उतर जाएंगे हम नहीं मानेंगे और जिसको कथा सुना रहे हैं वो महाराज परीक्षित है और कथा जो सुना रहे हैं भागवत की वो सुखदेव हैं जो 16 बरस माता के गर्भ में रहते हैं इनके पिता स्वयं महर्षि वेदव्यास हैं माता का की चर्चा कहीं नहीं आती इनकी माता भागवत है सोलह वर्ष भागवत माता के गर्भ में तुम शुक्र था तोते की तरह इस ग्रंथ को पढ़ते रहो पहली बार तुम्हें नग्न सत्य मिलेगा ये इतना गर्व गंभीर ग्रंथ है जिसे संप्रदायों ने मनोरंजन की वस्तु बना डाला उसी में हम चल रहे हैं और हमारी कथा पहुंची है संदीपनी ऋषि के दौर जहां कृष्ण और बलराम गुरुकुल में प्रवेश पाए हैं अतिशय सुन मंगलमय स्वरूप है उस समान में हर बालक को गुरुकुल में जाना होता है वहां बलराम और कृष्ण की भेंट पोरबंदर से आए सुदामा से होती है जो बहुत ही गरीब ब्राह्मण घर गर का है आजकल टीवी सीरियलों में वशिष्ट मुनि आते हैं और बच्चों को साथ लेके चले जाते हैं दशरथ के महल से है ना लगता है कै, कै, कैपिटेशन फीस लेने लगे ऐसा <laughs> नहीं होता था, था राजा हो या रंग हो ऋषि को इससे क्या लेना हर बच्चे को वही आना होगा तो सबके साथ आते हैं और वहां गुरु निर्णय करता है क्योंकि उसे अपने जीवन के अनुपम चौदह वर्ष देने हैं इस बालक को जिनका मूल्य धरती का कोई भी वस्तु नहीं कर सकती तो देखता है कि बालक में ग्रहता भी है अथवा नहीं क्योंकि एक करोड़ सोने की मुद्राओं से भी दिन एक जीवन का नहीं मिल सकता तो एक क्षण मूल्यवान है जिसे मैं शिक्षा देने जा रहा हूं वो लेने का अधिकारी भी है या नहीं पात्रता है अथवा नहीं और शिक्षा लेने की सबसे बड़ी पात्रता है विनम्रता दंभी का ज्ञान उसी का सर्वनाश करता है वो कभी नहीं पाता है रावण का सारा ज्ञान और ताप रावण का सर्वनाश करता है और वही ज्ञान और ताप ऋषि को मोक्ष देता है तो ग्रहता का पहला सूत्र है कि क्या वो विनम्र है क्या वो जीवन को जानने के प्रति परम जिज्ञासु है और सत्संग भी वही कर सकता है कि क्या वो सचमुच प्रभु को मिलने की एक प्यास एक जिज्ञासा एक तड़प एक शिद्दत पैदा कर पाया है तो वो सत्संग कर सकता है नहीं तो केवल एक तमाशा ही होगा सुनेगा थोड़ी देर मनोरंजन करेगा और चला जाएगा सत्संगी होना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हर कोई सत्संग का अमृत नहीं पा सकता और गुरुकुल सत्संग का स्थान है वहां कोई मास्टर जी नहीं पढ़ा रहे अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घूस के लिए वहां गुरु और आचार्य पढ़ाएंगे कि वो क्या है वो कौन है ये प्रकृति क्या है उसकी दिशाएं क्या है उसकी राह क्या है उसकी मंजिल क्या है और उसे जाना कहा इस जगत की निस्सारता क्या है और क्या वह अपने को मांझ पाएगा दो पाएगा उस अमृतमय ज्ञान को जीवन के साथ छोड़ पाएगा जो पूर्व की ऋचा में हमने पढ़ा था पिछले रविवार कि पढ़ा में यं इस ऋषि की पूर्व की ऋचा है परा में पराम माने ब्रम्मांद्र में य जो धीत है, है माने मिट गए जंग गए अटल हो गए पवित्र होकर बस गए सदा के लिए कभी ना हटने के लिए अर्थात उनका ज्ञान और वो दो अलग नहीं है ज्ञान ही उनका रूप हो गया तो खाली सत्संग सुन के जाने से क्या कल्याण होगा यदि वो आप में बसा नहीं और आप उसमें बसे नहीं तो कहा परा है गावो मैं गवती रहू कि जो पशुओं की तरह जिनके मन हर चरागाह में चरते नहीं रहे बैठा यहां पर है सोचता वहां पर है मन है बरसों पीछे जगह जगह भाग रहा है उसका तो क्या है जिसका मन पशु है हर जगह चरता फिर रहा है उसकी जिंदगी उस मन पशु का भोजन भर है खुराक भर है वो चढ़ जाएगा उसकी जिंदगी सारी या तो मन गोविंद में बसेगा और तू अमर रालेगा या मन चरागाहों में ही कल्पनाओं की गुनता रहेगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा सत्संग हमें बचाना चाहता है लेकिन क्या हम बचना चाहते हैं फिर वही गलतियां क्यों दोहराते हैं हम पूछे अपने आप से कह रहा है परामयी गलती हो कि जो ब्रह्म ब्रह्मरंद्र में आकर व्याप्त हुए गावो न गुती ही अनु संधि विषित हो गया वे ही इच्छा कर सकते हैं अंतर के गुरु अर्थात आत्मा से दीक्षा गुरु से दीक्षित होने की मंत्र पाने की कन फुकवा मंत्र कोई गुरु मंत्र होते नहीं है उस मंत्र से तुम्हारा क्या उतार हुआ तुम्हारा झूठ गया कपट गया लोभ गया मोह गया और जिसने अभी कुछ नहीं किया वह आगे क्या करेगा तो कहा इंती गुरु चाक्षसन यही इच्छा इच्छा करें काम ना करें दीक्षा गुरु के मंत्र को हृदयंगम करने की बाकी कोई गुरु की कल्पना मत सजाओ तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है के कान में फूक डलवा लिया अब क्या हो गया है के सांडों पे मोर लगती है ठपे लगते हैं जो छोटा होते हैं और ठप्पे के साथ ही गुरु मंत्र मिल गया अब आप छुट्टा हो गए जो चाहो सो करो <laughs> ये नहीं होता है तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं सुख कहते हैं सुखदेव जी नंगे है निर्धूम सत्य निर्वस्त्र कि जिस पर कोई भी झूठ का आवरण ना हो सच जो बिल्कुल आर पार हो वो सुखदेव है ये मेरी बुद्धि मेरा विवेक सुखदेव नहीं है तो मुझे सत्संग मिलेगा भी नहीं मेरे विवेक को शुभदेव होना है मैं स्वयं परीक्षित हूं मौत मेरे द्वार के पास आई जानो मुझे उससे पहले अनंत की राह लेनी है उस सत को गाना है जो परमेश्वर है और यही सत्संग है एक आदमी ने तोता पाला वो ने कहा कि तू अपने तोते को खुला रखता है कमरे भर में नाचता रहता है अगर बिल्ली आ गई तो इसे खा जाएगी इसे सीमित कर पीड़े में बांध बोला नहीं बांधूंगा नहीं बांधूंगा मैं इसको बिल्ली से बचने का उपाय बता देता हूं उसने तो तोते को रटाना शुरू कर दिया बिल्ली आए तो उड़ जाना बिल्ली आए तो उड़ जाना अभ्यास करा था रहा। तोता भी गाने लगा बिल्ली आए तो उड़ जाना आ गई बिल्ली एक दिन तोता गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना बिल्ली खा गई उसको तो तुमने भी इस मन के तोते को खुला चरा में चरने के लिए छोड़ रखा है और वक्त की बिल्ली कभी भी इसे खा जाएगी खाली श्लोक रट लेने से पाठ कर लेने से सस्वर पाठ कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है बिल्ली खा जाएगी चौपाइयों के चौपाए बनने से कल्याण होने वाला नहीं है हमें इस मन के मन के पशु को चरागाहों से निकालना है और एकाग्रता मिलाना है जो इसके पीछे भाग रहा है तो मन अगर पशु है बड़ा तो ये शावक है उसका स्वयं तभी तो पीछे भाग रहा है नहीं तो तुम मन के पीछे क्यों भागते हो वो तुम्हारे आदेश में क्यों नहीं चलता है यही महाभारत कथा है क्या आत्मा ही सारथी है इस शरीर रथ का और बुद्धि है महारथी इंद्रियां ही घोड़े हैं और जीव रूप तुम सारथी हो इस रथ के घोड़े अपने मन से चलने लगे तो घोड़े भी मरेंगे रथ का भी चकनाचूर होगा और सारथी के भी चीथड़े उड़ जाएंगे इन सब को विवेक की लगाम में बंद करके जीवन को चलना होगा तभी तो हम भी लक्ष्य पाएंगे और हम हैं कि जिधर मन करता है उधर को चल देते हैं भागवत की कथा में हमने महाराज ध्रुव की कथा सुनी है उत्तान पाद है महाराज उत्तानपाद पाद है उत्तान पाद जिसके पैर ऊपर को जाते हैं जो गगन को जाए जिसके पैर ऊपर को जाए उसे हम क्या कहेंगे उत्तानपाद। पाद शीर्षासन में आप लोग उत्तानपाद होते हैं ना तो महाराज का नाम क्या है उत्तानपाद है उनकी पत्नी है उनका नाम है सुनीति। क्या नाम है धर्मपत्नी का सुनीति नाम है जो सुनीति हो जो कभी दुर्नीति में ना जाए जो मन के पीछे ना भागे जो नीति से हो जो सत्य हो उसे ही स्वीकारे तो पत्नी का नाम क्या है तो महाराज उत्तान हैं और उनकी धर्मपत्नी सुनीति है वो है और हमें होना है सुनीति के संतान नहीं तो बहुत जोर देने पर महाराज उत्तान ने क्या किया एक और पत्नी ले आए उसका नाम है सुरुचि हा आया संसार ये रुचिकर है तो मेरा है ये अरुचिकर है तो तू ले ले कौन आ गई बड़ी प्यारी लगती है है ना सारी जिंदगी ले जाए सुरुचि बनी रहे बड़ा प्यार है सुरुचि से तू तो महाराज उत्तान को भी अब सुन से नहीं किससे प्यार है सुरुचि से प्यार कथा के ऊणतम रहस्यों को जानो ये वेद की रिचाओ के भाष्य हैं। खाली मनोरंजन लेके मत जाओ वो संप्रदाय करेंगे वहां सुन लेना जाके स्वरुचि के पीछे भागना और सुनती सुनिति की उपेक्षा करना अपने ही जीवन का सर्वनाश करना है कोई मंत्र नहीं बचा पाएगा कोई मंत्र नहीं बचा पाएगा होती है प्रभु की कृपा होती है सुनीति और सुरुचि दोनों के संतान होती है सुनीति से ध्रुव है और सुरुचि से उत्तम उत्तम ये है है है ना है ना बढ़िया इसी के पीछे भागना तो उत्तम के पीछे ही तो भागेंगे अब ध्रुव माने होता है अटल जो नित्य है जो नित्य में स्थित है अभी अदलता बदलता भी नहीं तो क्या मन को भागेगा एक जैसा खड़ा है हा? क्या जमेगा तुमको इसीलिए मनोरंजन के लिए सत्संग में भी उत्तम ढूंढने आते हो ढूंढने? नहीं स्वामी कहानी सुना तो गलत कह रहा हूं क्या पाओगे पूछो अपने आप से कि क्या कभी अपने साथ ईश्वर को पाने की तड़प को उस गहराई से उस शिद्दत से जगा पाओगे जिस शिद्दत से जिस गहराई से एक दुखी आदमी आत्महत्या करता है उतनी गहराई भी है तुम्हारे पास वो औरतें जो जौर कर जाती थी युद्ध में सेनाओं के हारने पर क्या उतनी शिद्दत उतनी गहराई है तुम्हारे पास तो कहे कि भक्ति की बात करते हो सिर्फ नाटक करते हो वो तड़प है वो जिज्ञासा है मिटने वाले पीछे नहीं देखा करते है।, है क्या हाँ वो जो गाना आता है शहीदों का सरफरोशी की तमन्ना है क्या ईश्वर की राह तो फिर उत्तम के साथ हो कि ध्रुव के साथ हो बताओ मुझे तो उत्तम राजा की गोद पाता है द्रुव का अपमान होता है सुनीति भी उपेक्षित होकर मंदिर में जाके बैठ जाती है और आज तुम्हारी सुनीति भी गांव के बाहर उस मंदिर में बैठी है जाकर के फूल चढ़ाएंगे जीना तो सुरुचि के साथ है सुनीति के साथ थोड़े ना बोलो पूजा भी करेंगे तो इतना सा कपड़ा देवी को चढ़ा देंगे इतना सा गणेश जी को चढ़ा देंगे इतना सा गुड़ डाल देंगे वो वहां तो इतने में ही चलेगा सुनी थी भूखी रहे सुनीती प्यासी रहे सुनी चीथड़ों में रहे तो भी चलता है सुरुचि के पास तो रंग बिरंगी साड़ियां होनी चाहिए कुछ गलत कह गया क्या तो कैसे पाओगे उतान पाद भी पा सुरुचि को अधोपाद हो गया तो अपने अपने पैर खोजो कहा जा रहे हैं कथाएं लोलीपाप नहीं होती हैं इन्हें वेद की रचाओं को वेदों को बढ़ाने के लिए ही इन लीला ग्रंथों का गुरुकुल में समावेश किया गया ये एक और विशुद्ध इतिहास है सत्य घटना है लेकिन यहां हर बालक के जीवन की लीला कथा है ये इनका स्वरूप है सुरुचि के लिए नहीं है सुरुचि के लिए सब है सुनीति को कुछ देना नहीं है सोचेंगे दे कि ना दे आज भी सुनीति गांव के बाहर उस वीरान मंदिर में बैठी है तेरी तथा कथित भक्ति तेरी तथा कथित भक्ति जिसमें न तेरी ईमानदारी है न सच्चाई है न समर्पण है और न ही तड़प है सकते कि ये महाराज क्या है, है? तुमने मंच के नाटक देख लिए तुमने कहा महाराज हो रहा है ना ये बड़ा ही एकांगी है और सारा सचराचर इसमें ये बडा ही एकांगी है और सारा सचराचर इसमें है इससे बाहर कोई कुछ भी नहीं है बोलो इसी में सृष्टि है इसी में सब कुछ है सब कुछ है जो जो सो पाए ये सब बैठ गई है उनके मन के बो भी उनके पास है यमुन सजा रहे हैं संवार रही हैं, है, आज जाने क्यों यमुना का जल भी चांदी के थाल सा होता चला जा रहा है सब अपनी समाधियों में है शरीर स्थिर है इंद्रिया मौन है चेष्टाओं से रहित है और फिर भी वो अंग प्रतंग अपने आराध्य को सजा रही हैं और सज रही हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है चांद से मनोहर गोविंद का साथ होगा हम रोम रोम झूमेंगे नाचेंगे और उसकी बांसुरी का अमृत रस होगा और वो रस जो बरसेगा ये महान रस होगा पापी नहीं देख पाएंगे सत्य नहीं कल्पना भी कर पाएंगे जो भक्त होगा वो इसको पिए जाएगा जिये जाएगा यहां इंद्रियों और विषयों का सबल नहीं है यहां मेरी मुंस्तक आने की बात है मेरी मुंह चाहत की कहानी है प्रेम गली अति जा में दो। न समाए हा? जब मैं था तब हरी नहीं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नही ये मैं रहेगी या हरी बोल क्या रखना जब मैं था अब हरी है और नहीं बनाई मेरा पता ही नहीं मैं कहा प्रेम ब्री अतिशांक दो न समाए और कहा किस इस महाराष्ट्र में प्रवेश कौन पाएगा कहा सर काटे और भूल धरे सर काटे और भूल हरे पहले कर का। सर काट अपना और धरते धरती पर यह माय और मिथ्या का करा काटे और भी घरे तब आवे घर माही और प्रेम बली अति जाए मास हुआ ये कोई इंद्रियों के नाटक के और उत्तेजक दृश्य वी की बात नहीं है तुम लोग इसमें बढ़ा देने की बात है हम ऐसे बनेंगे कि फिर उसके साथ इस भौसावर में रहते ही रहेंगे जहां वो ले चले ले चले मैं है ही नहीं तो सवाल करूं किससे मांगो क्या उससे भक्ति तुम्हारी दो प्रकार की है जैसे एक भक्ति है ईश्वर से पाने की वो तो तुम सब करते हो भगवान से ये दे देना एक भक्ति है प्रभु से पाने की और एक भक्ति है प्रभु को पाने की दोनों में इस फर्क दिखता है तुम्हें समझ में आता है तुमने ईश्वर से पाने की भक्ति करी है ईश्वर को पाने की भक्ति तुमने कभी नहीं की है और किसी से पाने की भक्ति तो उसके द्वारे पे भीख का कटोरा लेके खड़े होने वाली बात है और किसी को पाने की भक्ति उसका युवराज बनने की बात है बोलो मैं उसका उत्तराधिकारी बनने की बात है तो तुमने कौन सी भक्ति करी है मिस्टर निगमंगेलाल ये युवराज कौन सी भर्ती करी है हरे मुठूद तो है आलू है बिन मांगे देता है तो मांगने भी तो दे ही तुमने भक्ति कौन सी करी है दिखमंग भक्ति या स्व अर्पण की भक्ति क्योंकि उसने कहा है यो यथा माम परपी पर त्रास तथा भजा जो मुझे जिस भाव से बजता है हे अर्जुन मैं भी उसे उसी भाव से बजता हूं तो तुमने कहा नारायण मैं आपको हाँ अर्पित मेरा सर्वस्व आपका तेरा था क्या जो उसका होता सब तो का था तो भी मैं आप पर। अब तो कहेंगे, सर्वस्व आपका मैंने और कह सकता। अलावा कह सकता। से है जो कोई कह सके कि जो मुझे जिस भाव से बजेगा मैं उस भाव से बजूंगा तो दिखा दी तुरंत कठोर लग के कहेगा मैं आपका अब बोलो तुम उसके तो घर उसका बाहर रखियो लेकिन गोविंद कह सकते हैं कि वो कि वो परमेश्वर है वो कह सकते हैं और परमेश्वर ने इतना बड़ा विश्वास दिया इतना बड़ा प्यार दिया और मैं दिख मुंगा कब दिख मंगाई ही रहा मनमान भक्ति तो करता रहा उससे मिलने की भक्ति कभी ना करी मैंने गोपिया उससे पाना नहीं चाहती अपने को भी उसमें चढ़ाना चाहती है अशु भक्ति करके सिद्धियां पा लेता कि मेरी सत्ता बन जाए ईश्वर से भी बड़ी तो मैंने भी तो प्रभु से पाकर अपनी सत्ता बनानी चाहिए क्या मैं किसी रावण से कम हूं करना चाहोगे रावण से हिरण्य कशपू से तारकासुर से किससे कहते है तो वो गोपियां भाव नहीं है अरे धन्य है वो गोपियां सत्य तो उन्होंने नहीं पाया है जो चारों वीरों का बिलोया हुआ अमृत है वे पावे हैं बाकी सब ऋचाएं और श्लोक ही रटा करते हैं और फूले नहीं समाते हैं क्योंकि वो बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने पा है उसको और ये वेदों का बिलोया हुआ अमृत है जो ऋचा ऋचा हम पर आए हैं आए पहले ऋचा लेने फिर इसमें महाराज इस शरद पूर्णिमा का आनंद लें चम चलते हैं थोड़ा सा कहा पराम तू भीतो देखो गोपियां बैठी है परा माने ब्रह्मरंद्र में जो धीत मिट गए मिटा गए कोई विचार बाकी नहीं है बस ब्रह्मरंद्र में गोविंद में जाके बैठ गए अब यह नहीं है कि चूल्हे पे सब्जी चल रही है एफ एफडी पूरी हो रही है बैंक से निकलो होने ना पराल यह मिटनी नहीं चाहो कि जो उसी मीट भी समा गए जो गावे न गाओ तु ही अनु और जिनके मन उस बिंद में एक हो गए वही मिट गए जो बिंद हो गए और जो चढ़ागाहों में चढ़ते पशुओं के जैसे मन जिनकी भटकते अब नहीं है जो भटकते हैं इच्छा ही ऊंचा वे ही तो गोविंद को पाने की उस ब्रह्म से दीक्षित होने की दीक्षा गुरु के मंत्र से निमंत्रित होने की कल्पनाओं को सजा सकती हैं इस कल्पना का अधिकार हर किसी को नहीं है खाली एक जगह जाकर गुरु मंत्र सुना है यह सब नाटक है इसमें कुछ रखा नहीं अपने को एक धोखा और दे डाला आपने क्योंकि तो अब मिल ही गया है तो सीट तो पक्की है अब कुछ करने की क्या जरूरत है यह नया पागलपन है आपका उसमें मिट गए जो उसमें सर काटे और भी घरे तब आवे घर माही प्रेम गली अतिशरी जंगे दो तुम तो सारा संसार नहीं चल रहे हो घर द्वार नहीं चल रहे हो क्या बात <laughs> फिर कहा साधु गोचा वही उसमें व्याप्त होकर के जिसने एकाग्र उन्माद चढ़ाया है कि बस उसी को पाना है वो ऊंचा वही जो तो मन सा बचा जिसका मन बुद्धि और विचार उस एक में आकर के जड़ हो गए किसी की संग जी तो नहीं किसी के संग अंत घटना ही जाओ भाई गोपियों के गीत और बातें हैं ये वेख ये भी देखो आनंद मधुमा भी फिर फिर पीते हम फिर फिर पीता हूं उसके माधुर्य रस को एक रेवक की भांति गोविंद की गोपी की भांति होते क्षद से प्रियम और वो न्योछावर करने वाला गोविंद मुझको मेरी विनम्रता को प्यार से स्वीकारता है वो है कि मुझे प्यार ही चला जाता है इन्हीं रचाओं के कारण हमारे बहुत से विद्वानों ने कहा माने शराब होती है बक्ति रस तो समझ में आया नहीं हाँ तो विस्की बनाने लगे <laughs> और आज की रिचा में क्या कह रहे हैं दर्शनों विश्वदर्शता दर्शनों देखने में सचराचर में उस विश्वपति को ही देखना है हा दर्शनों विश्वदर्शतम दर्श रथम अधिक्षमी और देखना है उसी को दर्श देखना है उसी का दर्शन करना है रथम माने शरीर में जो व्यापक होकर के मेरे योग और क्षेम को सबको वहन करने वाला है और जो कृपा करके मुझे जीवन की क्षणों अमृत को देने वाला है दर्श दर्शन विश्व दर्शन दस रथम अधिक्षमी और उसी की दया में उसी की कृपा में रहना है उसी में डूबे रहना है किया उसने दिया उसने लिया उसने वो जाने सब उसका ही तो है वो जो मेरे योग और क्षेम का कर रहा है जो बन की शबरी का नाम मेरे जूठे भोजन को जूठन को भी वो व्रत में बदल रहा है मुझको कोष कोश, -कोश मार रहा है जो दुछावर है मुझ पर और जो तो कभी भान भी नहीं कराता है कि वो मेरे लिए सब करता है सब करती हुआ भी मान है जो भी तो नहीं दिखाता खाली बर्तन ही बजते हैं बर्तन ही गाते हैं मैंने तुझे पाला है मैंने तुझे इतना बना किया है किसने पाला है किसने बना किया है वो तो बोलता नहीं है बोलते हैं तो सिर्फ बर्तन कुछ गलत कह गया क्या बुरा लग गया होगा ना आम सॉरी माफ करते ना मैं आ, मैं आ, आ, आपकी चौबराहट को थोड़ा कहीं कहीं ठोकर मार जाता हूं अपनी फकीरों में बोल जाता हूं तो माफ कर दिया दर्शन विश्व दर्शक देख सब में सचराचर में अब उसी को देख दर्श रथम अधिक्षण और अब देख हर शरीर में रथम देह में शरीर में रथ शरीर रथ वाहन शरीर भी वाहन है जो जीव को ले लादे घूमता है हा? तो दर्शन विश्व दर्शन आज कसम खा लो क्या अब तू तो देखना है तो उसी को देखना है सब में देखना है दश रथम अधिक शनि और इस रूप में भी उसी को पाना है कि वो दो शरीर कहा है वो अधिष्ठाता है अधि अधिष्ठाता है व्यापक रूप से सब में समाया हुआ है और सबका अक्षेम को कुशल और क्षेत्र को वहन करने वाला है अब किसी ने कोई नहीं देखना है बस वो गोविंद देखना है राधा भाव है वो भी भाव है ना? जूसक ने गिरा है इसी के साथ योग करते हुए इसी भाव में जुड़े हुए मन वचन और वाणी से ज्ञान से इस सत्य को ही जिये जाना है ये आज की रिचा है तुम्हारी कथा गोपियों की है और गा रहे हैं है हमारे वो गोपियों के हैं वो गोपियों के हैं जो बावली है अकल वकल नहीं है, है ना समझदार तो हम लोग हैं तो बावली है बताओ वो गुरुकुल में बैठा है और ये उसको वहीं बुलाएंगे उसके साथ नाचेगी भी हां कैसी अद्भुत बात है का एता जुशत में गिरा लगता है शायद राधा गोपियों को ये ऋचा ही पढ़ा रही है किस प्रकार उसी से जुड़े हुए उसी को उभारो उसी को जगाओ उसी को संपूर्ण ज्ञान से उसका रूप प्रकट कर दो और हम नर्मदा के तट पर हैं और हम यमुना के तट पर हैं कथा हमारी वहीं खड़ी है राम की कथा में भगवान राम लोक मर्यादा का निरूपण करने आए हैं तो जब प्रभु राम बन को जाते हैं तो उनके साथ और कौन जाती है मां जानकी जी भी जाती है, है ना लक्ष्मण जाते हैं वो भी साथ में जाते हैं क्या उर्मिला भी जाती है अरे जाती है यही तो लीला है उर है। है। उर मिला है तो वो कभी अलग हटते ही कहां है उर्म मिला है उर्चा क्षस अभी पढ़ के आए हुए थी निशा लक्ष्मण जी योग का ऊपर कर रहे हैं भगवान राम लोग मर्यादा का निरूपण कर रहे हैं कि कैसे निमित्त भाव में जिया जाए तो राज नहीं जाएंगे तो जान की जाएंगे लेकिन जब योगी मन लक्ष्मण जाएगा तो उर्मिला नहीं जाएगी क्योंकि वहां तो उल है कोई आता जाता नहीं है वो तो सदा जुड़े रहते हैं बोलो बोलो सब अपने अपने भाव की लीला कर रहे हैं तो कहा दर्शन विश्व दर्शा कि सब में सब भाव लाके पीड़ा ही तो पाते हो क्या अच्छा लगता है तुम वो नाता रिश्ता भी आता है तो चौंक जाते हो ना डर जाते हो पता नहीं क्या करेगा क्या मांगेगा और साथ में याद आता है इसने पहले मेरे साथ ये ये भी किया था आता है ना और यही अगर सब में बोले भाव रहे तो ये पीड़ा ये कोई बकवास तो आएगी आएगी क्या जो भी आएगा वो भी गरस लाएगा निशा और बढ़ जाएगा प्यार और बढ़ेगा प्रीति और बढ़ेगी और सुख गगन चढ़ जाएगा बिड़ रहा है इसमें लेकिन आज मेरी मेरे पति से नहीं बनती पति की पति है तो उसकी पत्नी से नहीं बनती दो सगे ऐसे जुड़ते हैं जैसे एक ही पिंजरे में दो हिंसक पशु इकट्ठे डाल दिए गए बुरा नहीं मानना आप की बात कर रहा हूं क्यों क्योंकि दोनों जुड़ के सुख से जी सकते थे यदि बीच में ये गोपियों का गोपाल रस हो गया होता जीवन का हर अमृत सुख का हुआ होता वो भाव नहीं है तो गृहस्थी नरक है एक सवा हुआ बास मारता हुआ थोड़ा ही तो है जितना सैलाव उतना ज्यादा बहता है ये तुम सब जी रहे हो और मुझे बताते भी हो आके स्वामी जी हम ऐसे जी रहे हैं पूछते जो वो मुझसे ज्योतिष <laughs> मैं भी देखता हूं तो कहता हूं गोविंद बड़ी दया करी प्रभु चरणों में बिठाए रखा नहीं तो ऐसे ही एक थोड़ा हम भी जी रहे होते हैं। है? आपका ये अमृत रस कहां पाते नारायण फिर भी मानती हूं कि तुम सही हो और उसका सुख देखो कि यहां सांप मोर भी इकट्ठे हैं भेड़िया कुत्ता बिलौटा चिपक के सोते हैं बच्चों के साथ नागा के सो जाते हैं जन्मजात जात बैरी भी इकट्ठे हैं और तुम्हारे सगे फोड़े की मवाद बने हुए ये रस चाहिए तो विष्व भी अमृत हो जाता है ये रस नहीं है तो अमृत का आ उड़ जाता है मृत ही मृत रह जाता है तुम तो को पूछना है अपने आप से कहा हुआ आ जाएगा सब उसके मनोहरी रूप के नशे में बैठे हैं लगता है जैसी चांद भी आकाश में एक बड़े थाल की जैसा हो गया है है कि स्थिर खड़ी है पेड़ों में भी अब कोई हवा घूमती नहीं है अभी धीरे से जैन कां से लगता है कि घूमओं की हल्की सी आहट आई है वो प्रकट हो रहा है है वो जो गुरुकुल में बैठ है नर्मदा की तट पर वो प्रकट हो रहा है ये यमुना की तट पर अब फिर उसकी बांसुरी की स्वर लहरी गूंजने लगी है और लगा कि जैसे वो चांद से निकलता चला आ रहा है जितने रोप जितनी गोपियां जितने जीत सबके साथ गोविंद और सब उसी में झूम रहे हैं ये महाराज है उतमान नाचना गाना मटकना कोई महारास नहीं है माफ करना वो कोई बकवास है तम स्थिर नहीं है और सब नाच रहे हैं है कि गगन चढ़ाया है फिर किसे सुध है सब उसी में बेसुद हो गए हैं गोविंद में खो गए वो रात जुमती रही है वो रात कृष्ण के संग बीती है यंगना ने भी उसका अमृत रस किया है और भोर में जब सब चेतन हुए हैं तो राधा ने कहा हर सांस इस चमत्ती चांदनी को अब हमें जीवन भर चीना है इसको हमने कृष्ण की रासलीलाओं का स्वरूप दिया था कवि कलाकार चित्रकार अपने अपने ढंग से अपने भाव प्रगट करते रहे और दूषित समाज उसके महल रूप बनाता रहा राधा कृष्ण से अठारह बरस बड़ी है जब वो साढ़े तीन बरस के थे तो वो साढ़े इक्कीस बरस की थी बात यहां उस आत्मभाव की है जो हमने वेद में कथाओं में कृष्ण की लीलाओं में और भागवत जैसे महाअमृतमय ग्रंथ में, में दिखाई है देखिये हमने आपको किसी भी आपकी किसी विषांतता को सराहा है ऋषि का कृष्ण की कथा में कोई काम नहीं है राधा ने कहा है कि अब हर सांस इसी को जीना है अब तक तो हमने मनी मन पुकार रोक रही थी आज प्रकट किया है तो अब प्रकट रहना है हम इससे मिलेंगे भी और जो क्षण इससे बाहर जाएगा हमारी तड़प हमें ले और आंसुओं के साथ जब अज्ञान का मैल थोड़ जाएगा फिर गोविंद गोविंदमय हो जाएंगे ये उनका रोना है वो कोई पीड़ा का नहीं है उनकी वेरा उस ज्ञान को धोने के लिए है जिसने अचानक ये भाव दे दिया है कि वो नया नहीं, नहीं है उस भाव को बहाना है उसे समझने की जरूरत है ये बाहर नहीं भागते है वे भीतर खोजती है और सारे योगी तपस्वी मनीषी जन्म भी बाहर नहीं भागते हैं भीतर ही पूजते हैं वेद के उस परम रहस्य को उस अतिशय गूढ़ मंत्र को सरल लीला कथाओं में लाकर गुरुकुल शिक्षा को अमृत माह बनाने की परिपाटी का नाम ही लीला ग्रंथ है जो एक और विशुद्ध इतिहास है अमर इतिहास है और दूसरी ओर हर बालक के जीवन को धोता अमृत में बनाता धरती को स्वर्ग बनाता और उसे ईश्वर का ईश्वर तुल्य रूप देता ये लीला ग्रंथों का महारस है यदि आप इस रस में नहीं जियेंगे तो अपने से पूछ लीजिए फिर किस रस में जी रहे हैं और जब उस रस में जी रहे हैं तो उस रस में रस है या गोपाल रस में रस है इसके घर झांकना उसकी बुराई करना उसको नीचा दिखाना घर घर भटक के आना अपने से उचक के बाहर भागना तुम्हारा एक जगह बैठे बैठे मन बोर हो गया तो चलो फलानी के यहां हैं, आपने कहा फलाने क्लब हुआ है कि पार्टी इनकी भी होगी मैं पूछता हूं तू अपने से उबताया कैसे था क्या ईश्वर तेरा नहीं था कहीं चला गया था मर गया था क्या कहां है भक्ति तुम्हारी नाटक करते हो अरे जब वो मुझ में है मुझे फुर्सत कहां है कहां जाऊ यहां से निकल के कहां जाऊंगा मेरा सर्वस्व तो यहीं बैठा है मैं कहा जाऊंगा और वो जो मेरे सामने सजा बैठा है वो रो, रोज मुझे प्यार कर रहा है मैं उठता ना कैसे कि मैं बाहर भागू और जो भाग रहे हैं बाहर दाए बाए उन्होंने भक्ति पाई कहा है और अपने को सिर्फ धोखा दे रहे हैं कि हम भक्ति मार्गी हैं पूछो अपने आप से कि तू अपने से उकताया कैसे क्यों मन किया तो तुम्हारा हजरतगंज जाए अमीनाबाद जाए फलानी जगह जाए फलाना नाटक करें क्योंकि तुम अपने से उठताए थे तो तुम्हें कोई मनोरंजन चाहिए था तभी क्यों तो तुम बाहर भागे इसकी उसकी बात में भागे हा ना उसकी कहानी में गए तुम गए क्यों क्या मन उससे खींच गया था इसे आराध्य कहते हो अपना और जो बैठा है भीतर तुम्हारे एक मैंने ईमानदारी से अपने को पर तो डालो उम्र जा रही है मौका है फिर चूक जाओगे सत्संग मिले जन्म जन्म के पुण्यों का फल है और सत्संग करके फिर कुसंग में चला जाऊंगा ये कोटी जन्म के पाप है तुम्हारे आज भी कुसंग ही क्यों रास आता है अपने से तू उपताया कैसे ये खाली कथाएं नहीं, नहीं है ये तो हम सबकी कहानी है हम सबको माँना है अपने आप को पूछना है कि जो भी है, है।, है ये तो लीला है लीला का अर्थ नाटक होता है नाटक का अर्थ डिमोन्स्ट्रेशन है बच्चे से बच्चे को प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान डिमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाते हैं कि जी क्लास में हथियार पर तो ये तो डिमोन्स्ट्रेश है वे एम आई मैं कहा हूं उम्र कितनी चली गई और कितनी सोचता हूं कभी और है अध्यापक ने पढ़ाया कबूतर से कहा पढ़ना बेटा उस सुबह से शाम तक कबूतर कबूतर गा रहा आ कबूतर जा कबूतर आजकल तो गाने भी गा रहा है अरे कभी पड़ेगा कभी जीवन का मुझे पूछना है अपने आप से और आज नहीं जा आज नहीं पूछूंगा तो कौन सत्संग नहीं किया है मेरे